दे दे दे सिरो हे हे मुक्तिदायक दाय मामध्य मणिद्यलय निज शरणागत नमो नमो गुरु देव को नमो कबीर सक पाल नमो संत शरणागति गुरु को कीजे कोटि कोटि की कर बंदगी <coughs> सतगुरु कबीर साहब की कृपा से आज यह सुंदर अवसर जब से हम मॉरिशस के भूमि में आए हैं और जिस स्मरण संस्मरण को हम सभी ने वर्षों से इस भूमि के बारे में किया था उन संस्मरण को जब हम जीते जागते रूप में यहाँ देखा अनुभव किया तो कहते हैं कहें कबीर वहा जाइए जहाँ अपनी संगति और मैं बार बार इस प्रसंग को कहता ही हूं हंस हंस की संगति में ही शोभा पाता है हंस हंस की संगति में ही सुख का अनुभव करता है ऐसे ही हम मौरीश की भूमि में जिस दिन से कदम रखे हमें लगता है कि हम हम हंसों के बीच आए क्योंकि सदगुरु का जो उपदेश है वो जगत में तो मनुष्य सब है किसी देश के आदमी को मनुष्य कहा ही जाता चाहे वो शिक्षित हो दीक्षित हो कुछ हो कैसा भी हो किसी विधान में रहता हो मनुष्य सबको कहा जाता लेकिन सदगुरु कबीर साहब का वचन है ये कि हंसा हंस मिले सुख हो मनुष्य भी एक ऐसे मनुष्य के पास रहता है जिससे उनके आदत आचरण रहन सहन मेल खाता है तो उसको अपार आनंद मिलता है तो साहब कहते हैं ऐसे ही सदगुरु का जो हंस है वो देश दुनिया किसी कोने में चले जाए लेकिन वो हंस का मिलन होता है उससे जब हंस का मिलन होता है प्रेमी का मिलन होता है जिस विधान को वो संकल्प में अपने रखता है उससे जब मिलन होता है तो आपार सुख होता है ऐसे ही ये मोरिशस की भूमि में आप संत महंत भक्त प्रेमी जन साधी बहनों से जब मिलना हुआ हमारे सभी महंस आए भक्त जन आए को ऐसा लगा कि हम अपनों के बीच हैं अपने साहेब के हंसों के बीच तो ये सबसे बड़ी विशेषता है और यही सुख का मार्ग है सुख का और कोई दूसरा मार्ग नहीं सुख का यही मार्ग है कि अपनी जीवन यात्रा में हम दर्शन किसी का दर्शन करते हैं वहाँ से भी सुख की अनुभूति होती किसी की बाणी को सुनते हैं उससे भी सुख की अनुभूति होती है ना? तो दो चीज तो जो दो चीज है जीवन में एक दर्शन और एक श्रवण मनुष्य जीवन के ये दो द्वार ऐसे हैं जिस द्वार से सुख की अनुभूति होती है और ये दो ही द्वार से दुख की भी अनुभूति होती श्रवण से कानों से और आँख से देखने से ये दो द्वार है साहेब कहते हैं ये दो द्वार से जो व्यक्ति सुखपूर्ण वातावरण को देखता है सुखपूर्ण वातावरण को सुनता है वो भागशाली वो बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है क्योंकि सुख और दुख संसार में कोई जमीन से पैदा नहीं कर सकते दुकान मकान से उसको खरीद नहीं सकते ये विधान में हमारे दृष्टि के विधान में सुख आता है हमारे सुनने के विधान में सुख आता है तो जब एक सदगुरु का जो हंस है सदगुरु का जो प्रेमी है जब देखता है अपने हंसों को तो स्वतः सुख उसमें से प्रवाहित हो जाता है जगत के लोगों को भले लगता है कि नहीं लगता है कि वहां सुख है नहीं उसको हम नहीं जानते लेकिन एक हंस हंस को देखकर ही सुख का अनुभव कर लेता है ये पुष्प है ना पुष्प पुष्प में पराग होता है पुष्प बाग बगीचों में खिले हुए हो तो उसमें पराग होता ही होता है लेकिन उस पराग की जो सुगंध है और उस पराग के महत्व है उसको हर पशु पक्षी प्राणी नहीं जानता है फूल के सौंदर्य को तो जान सकता है लेकिन उसको उसके पराग को या तो मधुमक्खी जानता है या तितली जानता है तितली को क्या कहते हैं क्या कहते हैं साहब यहाँ तितली हैं हाँ वो फूलों पर बैठ लेता है उसमें से पराग को लेता है ऐसे ही जो सदगुरु का हंस है वो देख लेता है कि मेरे अनुकूल जो सुख कहाँ है अपनी दृष्टि से देख लेता है अपनी बाणी से सुन लेता है तो ये हम मौर्य की भूमि में हम हंसों से मिलने और हंस अपने जीवन की यात्रा में यही सबसे बड़ा सुख का अनुभव करता है कि जब तक हमारा जीवन रहे हम हंसों का दर्शन करते रहें जब तक हमारा जीवन रहे हम हंसों का दर्शन करते रहें जिससे कि हमारे आँख की पवित्रता बनी रहे हम जब तक जगत में रहें हम हंसों की बाणी सुनते रहें कट्टु बाणी सुनने को ना मिले अपने सदगुरु के हंस की बाणी सुनने को मिले तो उससे जो आपको अनुभव होता है उससे जो आपके अंदर अंतकरण में जो पवित्रता जगती है वो किसी विधान में जगने वाली नहीं है इसलिए ये जो हमारी यात्रा यात्रा का जो योग होता है बहुत बड़ा योग मैं जैसे जैसे समय बीत क्योंकि मैं चार महीने से बाहर हूँ मैं चार महीने से बाहर हूँ कभी कभी मैं सोचता हूँ अकेले में कि देखो मैं शायद 20 बीस जुलाई को मैं भारत से निकला इक्कीस इक्कीस ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को तो एक डेट वो थी मेरी एक डेट वो थी जाने की उस वो डेट जाने की तय हुआ था दस बीस पच्चीस दिन पहले फिर वो भी तिथि आ गई फिर वहाँ से आगे की तिथि तय थी, थी, थी बाईस को और दूसरे देश जाना था वो भी तिथि आ गई फिर आगे और तिथि डेट तय था कनाडा जाने की वो भी तिथि आ गई ऐसे करते करते जितने भी डेट हमने तय किए थे वो सब तिथि आ गई एक बार जाने की तिथि आ गई फिर वापस लौटने की भी तिथि आ गई ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये सब तिथियां आ जाती है समय कितना ही लंबा हो कितना ही वर्षों का तिथि आप तय कर लो छ महीना पहले का तिथि तय कर लो वो तिथि एक दिन आ जाती है वो समय एक दिन आ जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आप तिथि जो तय करते हो है ना जो तिथि आप तय कर रहे हो उस तिथि के तय करने में आपकी क्या संबंध है उससे कोई आनंद का संबंध है कि ऐसा तिथि का कर तय करना चाहिए ऐसा तिथि मत तय करो कि अमूक दिन अदालत में जाना है अब पता नहीं वहां क्या होगा क्या नहीं होगा कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा वो जज क्या सुना देगा क्या नहीं सुना वो भी एक तिथि ही है है कि नहीं वो भी एक तिथि है लेकिन वो आज आई भी नहीं है और सांसें फूलने लगती वो तिथि अभी आई तो नहीं है तिथि तय जरूर है ये अमुक दिन मेरी पेशी है है ना साहब लेकिन उसको सोच सोच कर सांसे फूलने लगती तो जगत में तिथि तो तय करना चाहिए लेकिन ऐसी तिथि तय करो कि जीवन के जैसे जैसे वो करीब भी आए तो तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाए आपका आनंद बढ़ता चला जाए इसी को तो साहब कहते हैं चलना समल समल कर माया न करिए हे संतों हे जिज्ञासो है हे हंसों ये माया की नगरी है तुम समल सम्भल कर चलना समल सम्भर कर तिथि तय करना कि तुम्हारे जीवन जैसे जैसे उस तिथि कर, करीब आता जाए तुम्हें आनंद और प्रसन्नता मिलता जाए तब यात्रा तो आगे की बढ़ रही है। और यदि तिथि तय है और उसमें प्रसन्नता नहीं है उससे दुख आ रहा है विषाद आ रहा है चिंताएं आ रही है तो वो यात्रा वही यात्रा दुख की यात्रा है हम संसार में आए संसार में आकर गुरु ने तो हमें प्रसन्नता की यात्रा में भेजा लेकिन ये बीच में ये अप्रसन्नता की यात्रा आ गई तो साहब कहते हैं ये संसार है समल संभल कर चलना आप संभल संभल कर चलोगे तो तुम्हारी यात्रा उस प्रसन्नता की ओर होगी तो ये हमारी जो यात्रा है साहिब की कृपा से हम समझते हैं हमारी प्रसन्नता सदा ऐसे तिथि तय करना और ये आप सदग्रस्त जीवन में हो ये बहुत बड़ी शक्ति है कि आप कोई भी तिथि जीवन में तय करो वो तुम्हें प्रसन्नता दे आनंद दे विचार कर संभल कर अच्छाई से जगत है संसार है व्यवहार है हमारी हमारी जीवन यात्रा उससे बड़ा ही योगपूर्ण संबंध से जुड़ा रहे अच्छा जुड़ा रहे और जीवन सदा प्रसन्न रहे सब इसी लिए साहेब ने हमें शिक्षा दी दीक्षा दिया ज्ञान दिया कि कभी भी हे मनुष्य अच्छी संगति में बैठना अच्छी संगति में रहना तो तुम्हारी तिथि जो है वो अच्छा होगा तिथि भी अच्छी आ जाएगी और जैसे ही तुमने संगति छोड़ी वो तिथि अच्छी आने वाली नहीं सब तिथि बिगड़ जाएगी क्योंकि संगति से सुख होते है कुसंगत से दुख हो कहे कबीर वहां जाइए जहाँ अपनी संगति ना? तो ये संसार में संत गुरुजन विचरण करते थे भक्त हंसों के घर जाते थे और यही शिक्षा देते थे कि तुम ऐसी संगति में रहना ऐसे वातावरण में रहना कि तुम्हें अच्छा देखने को मिले और अच्छा सुनने को मिले यही गुण धर्म तुम्हारे जीवन को अच्छा मार्ग पर ले जाएगा इतना ही मार्ग पर नहीं ले जाएगा ये गति मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। यही रास्ता वहीं से तो रास्ता निकलेगा वहीं से तो द्वार खुलेगा और वहां से जब द्वार खुलता है गुरु की कृपा से जो द्वार खुलता है गुरु की बाणियों को सुनने के बाद जो द्वार खुलता है वो सदा ही कल्याण के लक्ष्य तक पहुंचाता है वो कभी दूषित लक्ष्य पर नहीं ले जाता मैं मान सकता हूं कि अच्छे मार्ग पर चलने में थोड़ी कठिनाई भी कभी हो जाती है लेकिन ये आप स्मरण रखना गुरु के दिए हुए बचन कभी तुम्हें दुख के मार्ग पर नहीं ले जाएगा ये हंड्रेड परसेंट सत्य है। वो कभी तुम्हें दुख के मार्ग पर नहीं ले जाएगा हो सकता है तुम्हें उस रास्ते में लगे कि बहुत कष्ट है बहुत दुख है बहुत तकलीफ है लेकिन वो मुकाम आनंद का ही है वो मुकाम सुख का ही है वो मुकाम अंत में परम पद का है ऐसा जिस ऐसी यदि आपकी दृष्टि है ऐसा यदि आपके अंदर भाव है तो वो उद्गम है उसको कहा जाता है उद्गम गुरु का वचन एक शिष्य के लिए उद्गम होता है जैसे कहते हैं गंगोत्री से गंगा निकली तो गंगा गंगा के लिए गंगोत्री क्या है वो उद्गम है वहीं से निकल रही है ऐसे ही एक शिष्य के लिए गुरु का वचन भी एक उद्गम वहां से जो रास्ता निकलेगा वो निश्चित ही कल्याण के द्वार तक जाए गति मुक्ति के द्वार तक जाए ये स्मरण हमेशा आपको स्मरण रखना और कभी भी इसका ख्याल रखना मार्ग में आधाएं पाधाएं, संसार के बहुत सारे प्रपंच आते रहते हैं। तुम रखो कि मैं उस उद्गम से चला हूं। जिसमें गुरु की ताकत है गुरु का शब्द है गुरु का उपदेश उसको स्मरण रखो तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम जहाँ पहुंचोगे जहाँ गुरु ने उदगम से अंत का मार्ग बताया है अंत का विधान बचाया तुम वही पहुंचो, यही यही लगन है और इस लगन को जो जानता है इस लगन को जो अनुभव करता है मैं आपको एक सत्य घटना सुना देता हूं, अभी तीन चार साल पहले कि बेंगलोर में एक भक्त थे उसका बच्चा ने हमें फोन किया कि मेरे पिताजी वो कहते हैं सतलोक सतलोकवास हो गए तो वो कहते थे उन लोग कहते हैं हमारे पिताजी सतनाम में चले गए ऐसे उनका अपने वास है फिर उसके बाद वो जब मुझसे मिले तो उन्होंने एक बहुत अच्छी घटना बताई अपने पिताजी की कहते हैं कि हजूर उदित नाम साहेब जब बेंगलोर गए थे तो दस पंद्रह दिन की यात्रा थी साहब की उस यात्रा के समय उसके पिताजी ने साहब का दर्शन किया था क्योंकि दस पंद्रह दिन का समय था उस समय सत्संग होता तो वहाँ पहली बार उन्होंने दर्शन किया था और पहली बार ही वो उस दर्शन की यात्रा में उन्होंने साहब से दीक्षा ली उपदेश लिया उसके बाद फिर से कभी न तो साहब का बेंगलोर जाना हो पाया न तो उनके पिताजी का साहब से मिलना हो नहीं मिलना हो इस बीच साहब का भी सतलोक गन हुआ लेकिन उन्होंने बताया कि साहब जब मेरे पिताजी को अंतिम समय में हमें लगा कि अस्वस्थ हैं तो हम उसे हॉस्पिटल में भर्ती किए जब भर्ती किए तो एक कमरा हॉस्पिटल में लिए उसमें उनको रखे एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा आज मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे गुरु मुझे लेने आए उसने ये कहा कहते हैं कि बेटा आज जाना पड़ेगा हमको क्योंकि हमें गुरुदेव लेने आए वो उस बेटा कहता है कि पिताजी आप तो हॉस्पिटल में हो यहाँ तो कोई आया नहीं है यहाँ तो कोई आया नहीं है लेकिन उसका पिता ये बार बार उस बच्चे से कहता कि नहीं बेटा मुझे मैं जाऊंगा आज क्योंकि मुझे गुरु लेने आए हैं एक उद्गम मैं जिस बात को बता रहा हूं उसको ख्याल रखना, उद्गम है वो गुरु का वचन एक उद्गम होता है जिसकी लगन साहब कहते हैं जिसकी लगन जहाँ लगी रहती है वो जीव उसी मुकाम पर जाता है ये पूरी जो साधना है भक्ति की साधना हो सुमरन की साधना हो वचन की कोई भी साधना है वो आपकी लगन से चलती है धर्मदास साहब कहते हैं ना लगन लगी सतोक सुकृत मन भाही सुफल हो ये तो लगन लगी एक बार धर्मदास साहेब को सदगुरु ने वचन सुनाया और उसकी लगन लगी कहाँ कि उस सतलोक की लगन लगी लगन लगी सतलोक सुकृत मन भाव है आज पूरे मेरे पूरे जीवन में मेरे मन में जो भाव आए वो उसी मार्ग के सुकृत कर्म करने के भाव आए और लगन सतलोक के लिए लगी रहे ऐसे ही गुरु का का मिलन एक उद्गम होगा ऐसे उस उद्गम का स्मरण तुम रखते हो तो अंत वही जाएगा जिसके लिए तुमने उस उद्गम को चुना है हर उद्गम की एक धारा एक निश्चित अवस्था पर बहती ये उदाहरण है जगत में ना कोई भी नदी कहीं से निकलती है लेकिन कहीं जाकर वो समाप्त होती है तो वो उद्गम है उसी धारा से बहेगी उसको दूसरी दूसरे मार्ग में नहीं बहती वो उसी धारा से बहती ऐसे ही गुरु का सानिध्य हंसी खेल नहीं गुरु की सानिध्य को पहचानना जानना और अपनी लगन को जोड़ कर रखना वो धारा उसी मुकाम पर ले जाए तो ऐसे ही साहित्य जो हम दर्शन करते हैं जो श्रवण सुनते हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी महिमा और महत्व उस महिमा और महत्व से ही ये जीवन आनंदित होता है हमारे जीवन में जो गतिविधियां बनती रहती है वो गतिविधि भी इसी सात्विक पवित्र और परम मार्ग की बन और धर्मदास साहेब तो बहुत बड़ी बात अपनी भक्ति की जितने जितने अंश थे उनके जीवन में वो सब चीजों को उसने बताया ये बताया कि जब से दया भाई सतगुरु की सूरत चली है हैं? संतों सहज समाधि कितनी बड़ी बात उन्होंने भक्ति का इससे बड़ा परिचय और कोई नहीं उस वो कहता है एक लाइन में उसने कह दिया जब से दया भाई सतगुरु की सुरती न अंत चली मैं शरीर और मन की क्या बात करूं मेरी सुरती भी कहीं जाती नहीं।, नहीं है जिस दिन से मेरे पर गुरु की दया हुई इतना बड़ा इतना बड़ा विधान है हमारे चित्त थोड़ा भी समय के लिए यदि गुरु के बताए मार्ग पर स्थिर होता है स्थिर होता है तो ये निश्चित समझना कि तुम्हारे संकल्प का मुकाम तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा जगत की परवाह मत करना और जगत की परवाह करके इस गुरु के उद्गम को छोड़ मत देना समझे जिस दिन तुम इस उद्गम को छोड़ दोगे फिर तो संसार जगत ही है तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे क्या मुकाम है क्या विधान है कोई रास्ता नहीं इसलिए इस उद ये भक्ति हम भक्ति की चर्चा करते हैं भक्ति है क्या भक्ति कोई पेड़ है पौधा है पत्थर है पहाड़ है नदी है नाला है क्या है भक्ति उदाता है जो मनुष्य की चेतना के साथ जोड़ती मनुष्य मनुष्य चेतन अवस्था में जीता है समझे कि नहीं तो उसकी चेतना के साथ जो भक्ति जुड़ती है उसी को भक्ति कही जाती है और वो चेतना ही उसे सदा जागृत रखती है और उस चेतना की धारा से ही भक्त की भक्ति चलती है तो उसे अपना मुकाम समझ में आता है कि ये मेरा मुकाम है ये मेरी अवस्था है ये मेरा विधान है ये मेरे संकल्प है ऐसे संतों ने गुरुजनों ने महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति की धारा लाई और इस भक्ति की धारा से ही कबीर पंथ या कबीर साहेब जो विधान जो चला है जिसका आप सब लाभ लेते हैं आप सब अनुभव करते हैं आप सब उसके आनंद को जो डूबता है वो तो पाता ही पाता है जो डूब नहीं पाता है उसकी बात हम नहीं करते हैं लेकिन जो डूबता है सदगुरु के विधान में उसको धीरे धीरे आपको ये अनुभव होने लगेगा लेकिन उठते बैठते सोते जगते साहब कहते हैं ना उठते बैठते सोते जगते उस शिष्य को अलग ध्यान नहीं करना पड़ता उस ध्यान में ही वो आ जाता है उसको अलग से ध्यान नहीं करना पड़ता समझे? एक शिष्य को अलग से ध्यान नहीं करना पड़ता है उस ध्यान की धारा में ही वो आ जाता है तो वही तो वही उसकी कमाई है। आपकी पूंजी क्या है हमारी पूंजी क्या है तो एक शिष्य की वही पूंजी मैं समझता हूं एक शिष्य की वही पूंजी है कि उसकी धारा में गुरु का बताया हुआ विधान आ जाता है वही उसकी पूंजी और धन्यभागी भागी हंस हैं भक्त हैं जिस जिसके मार्ग में ये सदगुरु के बताए हुए धारा भी पहुंची आती तो ये हमारी यात्रा साहेब की कृपा से साहेब की दया से आप सबके बीच मैं कर रहा था स्मरण मैं करता हूँ कि हर तिथि समीप आ जाती है हर तिथि हम कितना ही दिन पहले से उसे तय करें लेकिन वो तिथि समीप आ जाती वो तिथि समीप आ जाती है और इसकी भी चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए अपना संकल्प को अच्छा रखो, हर तिथि आ जाएगी तो आनंद को ही देगी ऐसा समझ लेना समझे कि नहीं हर हर संकल्प आप अच्छा रखो जो भी तिथि आएगी मेरे जीवन के लिए अच्छी ही आएगी एक भक्त यही सोचता है कि हर तिथि यदि मेरे जीवन में आता है हर समय मेरे जीवन में आता है वो अच्छा ही आएगा क्योंकि उसका संकल्प अच्छा है संकल्प बहुत बड़ी पूंजी होती है और समय भी संकल्पवान पुरुष की धारा पर आकर के अपना विधान को बदल देता है समझे अपने विधान को बदल देता वो डाई डाई बनाते हैं ना लोग डाई जानते हो लोहे को लोहा कितना ही कठोर है लेकिन जब उसको गला दिया जाता है और डाई से जब गुजार दिया जाता है तो जैसा डाई रहता है लोहा वैसा ही बन के निकल जाता है, तो समझे? ऐसे शिष्य की धारा पर भी उसकी धाराएं अच्छी है तो समय भी उस धारा पर आएगी तो शिष्य के आनंद के मार्ग से गुजरे ये उसका संकल्प होता है तो इस प्रकार ये भक्ति की पूंजी है इसलिए ये बार बार स्मरण कराया जाता है भक्तों को हंसों को स्मरण कराया जाता है तुम तो धैर्य रखो धैर्य रखना धैर्य छोड़ना नहीं भक्ति की पूंजी को गमाना नहीं गुमाना नहीं उसको धैर्य रखो समय तुम्हारा तुम्हारे द्वार पर आएगा तो वो द्वार उसी अनुकूल आ जाए आप यदि धैर्य रखोगे तो विधान पर रहोगे और सदगुरु आपको सब सहन करने की शक्ति दे देंगे आपको सब सहन करने की शक्ति भी दे देंगे आप विधान विधान पर पर रहते रहते हैं, और विधान पर नहीं रहते हैं, तो गुरु क्या करे गुरु विचारा क्या करे शिष्य ही माही चूग और कोटि जतन पर बोधिए बास बजावे गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो और ताको काल घसीटिया राख सके नहीं ये विधान तो सदगुरु ने इस जगत में हमारे लिए और हमारे गुरुजनों ने जो कृपा की इस जीवन को एक दृष्टि से देखा भी गुरु ने एक दृष्टि से हमें देखा भी तो वो दृष्टि की शक्ति आज भी हम में है एक शिष्य को यही अनुभव करना चाहिए यही यदि अनुभव करते हैं तो वो दृष्टि सही में है और इसको आप अनुभव नहीं कर पाते हैं तो कितनी ही दृष्टि गुरु की रहे लेकिन आप तक तो आता नहीं आपके पात्र में वो नहीं आता ना? तो ये अनुभव करना चाहिए तो ये आप सब संत महान भक्त हंसन जो हमारी इस यात्रा के योग में आए महान दिनेश दास जी मेरे मेरे विदेश यात्रा के कई कई योग थे उसमें ये दिनेश दास जी का योग था। <laughs> ये बाकी सबका योग तो है ही इनके योग के बिना बनता नहीं है लेकिन एक उद्गम कि साहब आपको आना ही है एक एक ध्वनि प्रकट हो गई वहाँ से है न एक इन्होंने एक ध्वनि प्रकट कर दी कि साहब धर्मदास साहब की तिथि हम निश्चित कर रहे हैं उसमें आपको आना है एक ध्वनि प्रकट हो और उसके बाद बरसों का मैंने कहा ना मैं एक तस्वीर तो देखता ही था जब आप सब हमारे देश जाते बरसों से जाते गुरुजी जी यहाँ आए थे तो हम एक स्वरूप को देखते रहते थे है? हम भले वहाँ रहते थे लेकिन हम एक स्वरूप को देखते रहते थे तो गुरु कृपा से एक योग से वह स्वरूप बना और हम आप सबके बीच आए और ऐसा लगा ही कि हम उन हंसों के बीच आए हैं जिसको सदगुरु ने सींचा है अपने ज्ञान से भक्ति से आशीर्वाद से कृपा से है न आप सब साधु बहने महन गुरुम साहेब और जितने भी सभी मान साहेब भक्त हंजन हैं मैं ऐसा लगा कि वर्षों का एक योग था जो योग का मिलन हुआ ये हु? वर्षों का एक योग था योग का मिलन हुआ हु? और सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव की जिनकी कृपा से हमारी यात्रा आज आप सबके भी यह स्वरूप को प्राप्त है बोलो सदगुरु कबीर साय जय करुण जय करुणा कवि जय एल मैं जय का सतु कर धन्य वाम परते ने थे पीर कहि जन जन जन ने वे